अरस्तु एरिस्टोटल लेखन ब्रायन विलियम्स हिंदी अनुवाद प्रोफेसर योगेश हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी यूनान देश के अरस्तु जिन्हें अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है कदाचित विश्व के महान विचारकों में से एक थे यद्यपि उनका जन्म तेईस वर्ष पूर्व हुआ था उनके विचार आज भी बहुचर्चित हैं अरस्तु और उनके विचारों ने पाश्चात्य सभ्यता वह संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा है अरस्तु प्राचीन यूनान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे यूनान के दार्शनिक कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करते थे सत्य क्या है और कौन सी सत्ता प्रणाली सर्वोत्तम है इत्यादि अरस्तु कदाचित पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं और पौधों का नजदीकी से अध्ययन किया लेकिन वह कला धर्म सत्ता प्रणाली जैसे विषयों में भी बहुत रुचि रखते थे साथ ही वो एक शिक्षक भी थे उनके सबसे प्रमुख और प्रख्यात शिष्य थे सिकंदर महान जो इतिहास के महानतम विश्व विजेता माने जाते हैं क्योंकि यूनान में उपजाऊ भूमि का अभाव था इसलिए बहुत से लोग जाकर अन्य उपनिवेशों में बस गए इस प्रकार यूनान की विचारधारा का प्रचार प्रसार उत्तरी अफ्रीका इटली और स्पेन तक हो गया अरस्तु ने अनेक वर्ष एथेंस नगर में व्यतीत किए जो कि अपने राजनेताओं लेखकों और शिक्षकों के लिए प्रख्यात था उन्होंने यूनानी भाषा में लेखन किया लेकिन बाद में उनके लेखन का अनुवाद अन्य भाषाओं में हुआ और अनेक देशों में उसे पढ़ा गया सैकड़ों वर्षों तक लोग मानते थे कि हर विषय पर अरस्तु के विचार सही थे लेकिन आधुनिक विज्ञान ने दर्शाया कि एक वैज्ञानिक के तौर पर अरस्तु हमेशा सही नहीं थे फिर भी वो इतने सारे महत्वपूर्ण विचार छोड़कर गए कि लोग अभी भी उनके विचारों को पढ़ने और जानने में रुचि रखते हैं लोकतंत्र यानी जनता द्वारा शासन की प्रणाली जो कि आज अनेक देशों में प्रचलित है कि जन्मभूमि अरस्तु का यूनान ही थी प्राचीन यूनान अनेकों छोटे नगर राज्यों का समूह था प्रत्येक नगर राज्य की अलग सरकार होती थी जो आस के गाँवों खेतों और बंदरगाहों का प्रशासन देखती थी यूनान में अनेकों देवताओं को पूजा जाता था हर नगर में इन देवताओं के मंदिर होते थे और लोगों का विश्वास था कि ओलंपस पर्वत पर आसीन ये देवता यूनान की देखरेख करते हैं यूनान एक प्रायद्वीप है यानी तीन ओर से समुद्र से घिरा भूभाग जो कि अनेक छोटे छोटे द्वीपों से घिरा हो अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान के स्टागिरा में हुआ था लेकिन उनका अधिकांश जीवन एथेंस, एशिया माइनर और लेसबोस में बीता। उनकी मृत्यु चालसिस नगर में हुई अरस्तु का जन्म तीन ईसा पूर्व में स्तागिरा नाम के छोटे नगर में हुआ था जो एजियन सागर के उत्तर पश्चिमी तट पर बसा था अरस्तु की माँ यूबोआ द्वीप के चार्लिस नगर से थी उसके पिता निकोमाचस एक चिकित्सक थे और उत्तरी यूनान के मैसिडोनिया राज्य के राजा अमिंताज द्वितीय के दरबार में शाही चिकित्सक के पद पर नियुक्त थे अन्य पिताओं की भांति निकोमाचस को भी बहुत प्रसन्नता हुई अरस्तु के जन्म के सात दिन बाद एक विशाल भोज का आयोजन हुआ जैतून के पत्तियों के बंदरवारों से घर को सजाया गया और मित्र व संबंधी भेंट लेकर आए निकोमाचस ने मंदिर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया अन्य यूनानी नगरों की ही भांति में भी एक बड़ा खुला मैदान था, जिसे अगोरा कहा जाता था इसका उपयोग बाजार लगाने या जनसभाएं आयोजित करने के लिए होता था इस मैदान के चारों ओर लाल रंग की ईंटों से बने छोटे छोटे घर थे और लकड़ी व पत्थर से बने सुंदर मंदिर भी थे निकोमाचस इस छोटे से नगर का एक प्रमुख सम्मानित नागरिक थे यूनान के चिकित्सक दवाइयों के अलावा जादू टोना का भी इस्तेमाल करते थे उपचार के देवता का नाम था एस्क्लेपियस जब लोग या उनके संबंधी बीमार पड़ते तो वे इसी देवता की प्रार्थना करते थे निकोमाचस शायद अपने मरीजों को जड़ी बूटियों से बनी दवाएं देते थे और उनकी शल्य चिकित्सा भी करते थे लेकिन बिना किसी दर्द निवारक दवाई के कदाचित उसे हिप्पोक्रेटिस नाम के प्रसिद्ध चिकित्सक के नए विचारों का भी ज्ञान था जो शारीरिक संरचना और कार्य प्रणाली के आधारित चिकित्सा में विश्वास रखता था यूनान के पिता पुत्र के जन्म के बड़े चुक होते थे बेटा बड़ा होकर एक नागरिक बनेगा परिवार की संपत्ति का वारिस बनेगा और वृद्धावस्था में माता पिता की देखरेख करेगा एक बेटी ये सब नहीं कर सकती थी क्योंकि यूनान में महिलाओं को पुरुषों जैसी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त नहीं थे निकोमाचस काफी धनी थे अरस्तु की मां के पास कई नौकर चाकर दास व दासियां थीं, जो उनके नन्हे बेटे का ख्याल रखती थीं। इन गरीब नौकरानियों को अक्सर बाहर जाकर खाना पकाने के लिए कोयला व कुए से पानी लाना पड़ता था और मां अधिकांश समय घर पर ही रहती थी एक धनी महिला होने के नाते वह गृहस्थी की देखरेख करती नौकरों को आदेश देती और सुनिश्चित करती की परिवार के सभी के लिए कपड़े व अन्य वस्तुएं सुलभ हों उनका अधिकांश समय चरखा चलाने और कपड़ा बुनने में जाता था लेकिन मंदिर जाने या केश सज्जा करवाने के लिए ही वो घर से बाहर निकलती थीं या फिर किसी सहेली से मिलने के लिए जब वो बाहर जातीं तो प्रायः कोई दास उनके साथ जाता था उनके पिता किराना आदि के लिए बाजार में संदेश भिजवा देते और सामान घर पहुंचा दिया जाता था जब निकोमाचस राजमहल में किसी दावत में जाते तो उनकी पत्नी घर पर ही रहती थी सम्मानित महिलाएं ऐसी सभाओं में नहीं जाया करती थी जब अरस्तु तीन वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने प्रार्थना और विशेष भोजन के लिए उसका जन्मदिन मनाया छोटे बच्चों को भेंट में खिलौने दिए गए पांच वर्ष का होते होते अरस्तु के लिए एक शिक्षक भी नियुक्त कर दिया गया वो शिक्षक कदाचित एक शिक्षित दास रहा होगा जिसने अरस्तु को यूनानी अक्षरमाला सिखाई होगी जब अरस्तु कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता उसे राजा के दरबार में ले जाने लगे राजा अमिंटस के तीन पुत्र थे जिनमें सबसे छोटा फिलिप अरस्तु से केवल दो वर्ष छोटा था वो योद्धा बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहा था यूनान के नगरों में एथेंस सबसे धनी और कला व संस्कृति का केंद्र था, जबकि स्पार्टा अपने योद्धाओं और युद्ध कला के लिए जाना जाता था स्पार्टा के लोग अपने बच्चों को योद्धा बनने का प्रशिक्षण देते थे एथेंस के पास यूनान की सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी लेकिन वहां के नेता व्याख्यान देने के लिए भी उतने ही प्रसिद्ध थे जितने युद्ध कौशल के लिए एथेंस के नागरिक लोकतंत्र द्वारा स्वयं ही शासन चलाते थे लेकिन स्पार्टा के लोगों को लोकतंत्र जैसे नए विचार नापसंद थे और वहां का शासन कुछ चुनिंदा योद्धा सरदारों का समूह चलाता था स्पार्टा की महिलाएं घरों की मालकिन हो सकती थी लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था यूनान के बच्चे अपना अधिकांश समय घर से बाहर खेलने में व्यतीत करते थे वे पतंगे उड़ाते पासों से लूडो जैसे खेल खेलते और लकड़ी या मिट्टी से बने रंगीन गुड्डों से खेलते जिनके हाथ पैर हिलने डुलने वाले होते थे नन्हे बच्चे दूध पीने के लिए मिट्टी के बने गिलास व बैठने की कुर्सी का उपयोग करते थे जो आजकल की प्लास्टिक की कुर्सियों और गिलासों जैसे ही होते थे अरस्तु ने अपने बचपन के बारे में कोई जानकारी नहीं छोड़ी है इतिहासकारों और पुरातत्व ने प्राचीन यूनान के बारे में जो कुछ खोज की है उसी के आधार पर हम अरस्तु के बचपन के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं अरस्तु का घर संभवतः उस समय के अन्य घरों की भांति पत्थर ईंट और लकड़ी का बना होगा और उसकी छत खप्रैल की रही होगी पुरातन यूनान के घरों में बाहरी दीवारों पर प्रायः बहुत कम खिड़कियां होती थीं, लेकिन घर के अंदर एक आंगन जरूर होता था घर में पुरुष और महिलाओं के अलग अलग कमरे होते थे अरस्तु शायद बान की बुनी चारपाई पर सोता होगा उसके कुछ कपड़े और खिलौने किसी डलिया या लकड़ी की संदूपची में रखे जाते होंगे बहुत से यूनानी बच्चों को कुत्ता बिल्ली चुड़िया, कछुआ या अन्य जानवर पालने का शौक होता था यहां तक तो सात था बचपन में अरस्तु अवश्य ही एक चोगानुमा पोशाक पहनता होगा और नंगे पांव घूमता होगा किशोरावस्था में वे ऊन या मलबल के बने कुछ छोटे चोगे पहनते थे वयस्क लोग घुटनों तक ऊंचा चोगा और ऊपर हिमेशन नामक वस्त्र पहनते थे दास और कर्मचारी प्रायः केवल लंगोटी पहनते थे अधिकांश यूनानी का काम करते थे वे रोटी बनाने के लिए बाजरा और गेहूं लिए अंगूर इसके अलावा वे जैतून की खेती भी करते थे जिसे खाया भी जाता था और जिसका तेल भी निकाला जाता था इस तेल का प्रयोग खाना बनाने के अलावा रात में दी जलाने के लिए भी होता था वे मछली पकड़ने का काम भी करते थे नाश्ते में शायद अरस्तु दूध या शराब में भीगी हुई रोटी खाता होगा दोपहर के भोजन में पनीर और रोटी के साथ जैतून के फल अंगूर या अंजीर शाम के भोजन में लोग जौ का दलिया खाते थे सेम पत्ता गोभी गाजर प्याज जैसी सब्जियों के साथ और शायद कभी कभी मछली भी अधिकांश यूनानी कुछ विशेष त्यौहारों पर ही मांसाहार करते थे अरस्तु ने विज्ञान और चिकित्सा की शुरुआती शिक्षा अपने पिता से ही पाई होगी लगभग सात वर्ष की आयु में प्रायः उसने पाठशाला जाना शुरू किया होगा यूनान में केवल धनी परिवारों के बालक ही स्कूल जा पाते थे लड़कियों को घर पर ही उनकी माए शिक्षाएं देती थीं। अधिकांश यूनानी स्कूलों में 20 से भी कम बच्चे होते थे लड़के मोम की परत लगी लकड़ी की तख्तियों पर एक नुकीली कलम से लिखते थे वे अबेकस के सहायता से गणित सीखते थे अबेकस में लकड़ी के फ्रेम में जड़े तारों पर लकड़ी की घुंडियां लगी होती हैं जिन्हें इधर उधर खिसकाकर गणना की जाती है अरस्तु ने शायद इतिहास की शिक्षा भी पाई होगी और कंठस्थ की होंगी उसे एथेंस के प्रसिद्ध नेता जो ईसा पूर्व चार से उनतीस तक रहे थे के व्याख्यान भी पता थे चौदह वर्ष का होते होते वो खेलों में भी रुचि लेने लगे होंगे अवश्य वो और उनके दोस्त वहां के खुले रेतीले मैदानों में खेलों का अभ्यास करते होंगे वे कुश्ती लड़ते दौड़ में हिस्सा लेते और भाला और डिस्कस फेंकने वाले खेल खेलते उनमें से सबसे अच्छे खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भी भाग लेते जिनका आयोजन देवताओं के राजा ज्यूस के सम्मान में हर चार वर्षों में किया जाता था अधिकांश यूनानी लोगों को नाटक देखना बहुत पसंद था और अवश्य ही अरस्तु ने भी ऐसा किया होगा नाट्य पहाड़ियों को काट बनाए गए थे दर्शक पत्थरों की बनी बेंचों पर बैठते थे जो पहाड़ी पर नीचे से ऊपर तक बनी होती थी और पहाड़ी की तलहटी में रंगमंच होता था चेहरों पर मुखौटे लगाए कलाकार भावुक हास्यमय व अन्य अनेक प्रकार के नाटकों का मंचन किया करते थे बड़ा होने पर अरस्तु उन के संपर्क में आया होगा जो उसके घर पर भोज आदि के लिए आया करते थे स्त्रियां और पुरुष अलग अलग भोजन करते थे पुरुष आरामदेह कुर्सियों पर विराजमान होकर मदिरा पान करते वार्तालाप करते और दासों द्वारा लाई गई थालियों में सजे भोजन को अपनी उंगलियों से खाते यूनान की आबादी में लगभग एक चौथाई दासों की थी ये दास प्रायः युद्ध में पकड़े हुए बंदी होते थे नगर के बाजार में उनकी खरीद फरोख्त होती और उन्हें घर के कामों के लिए प्रयोग किया जाता था अधिकांश दासों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाता था कुछ दासों को स्वतंत्र भी कर दिया जाता था जिनमें से कुछ धनी व्यापारी भी बन जाते थे तीन ईसा पूर्व में 17 वर्ष की अवस्था में अरस्तु दक्षिण में बसे एथेंस शहर के विश्वविद्यालय में शिक्षक ग्रहण करने गए। इस विद्यालय के संचालक थे यूनान के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक प्लेटो एथेंस तब यूनान का सबसे बड़ा और सुंदर शहर था यह नगर एक्रोपोलिस नाम की पहाड़ी के निकट बसा था जिसके शिखर पर स्थित था पार्थेन का दमकता हुआ मंदिर इस नगर में लगभग ढाई लाख लोग रहते थे अरस्तु ने शायद यह महसूस किया होगा कि वहां के लोग अपना अधिकांश समय राजनीति की बातें करने में बिताते थे एथेंस के प्रसिद्ध शासक पेरिप्लेक्स ने एक बार कहा था कि जिसे राजनीति में रुचि न हो ऐसे व्यक्ति का एथेंस में भला क्या काम एथेंस का शासन किसी राजा द्वारा नहीं किया जाता था वहां लोकतंत्र कायम था और वहाँ के कानून वहाँ के स्वतंत्र नागरिकों द्वारा बनाए जाते थे यदि कोई राजनेता नागरिकों को नापसंद होता तो वे उसे मतदान के द्वारा पद से हटा सकते थे ऐसा होने पर उस राजनेता को देश निकाला दे दिया जाता था प्लेटो ने शीघ्र ही जान लिया कि अरस्तु उसका सबसे मेधावी छात्र था अवश्य ही दोनों के बीच लंबा तर्क वितर्क हुआ होगा प्लेटो ने कहा कि एक मेज का चित्र मेज तो नहीं हो सकता अरस्तु जानना चाहता था कि मेज बनाई कैसे जाती है प्लेटो व्यक्ति की आत्मा के बारे में जानना चाहते थे लेकिन अरस्तु को केवल इस बात में रुचि थी कि व्यक्ति के उदर में पाचन क्रिया कैसे काम करती है निश्चय ही प्लेटो ने अपने नौजवान मित्र को अच्छी सीख दी उन्होंने अवश्य ही अरस्तु को बताया होगा कि चतुर्व बुद्धिमान लोगों के बहुत से शत्रु बन जाते हैं प्लेटो के अपने गुरु सुक्रात पर लोगों ने देवताओं के अपमान का आरोप लगाया था जिसके बाद उसे मृत्यु दंड दे दिया गया था प्लेटो का असली नाम एरिस्टोक्लिस था प्लेटो उसका उप था जिसका अर्थ होता है चौड़े कंधों वाला सुकरात यानी सोकर चार से 399 ईसा पूर्व के दौरान रहे को मृत्यु दंड दिए जाने के बाद क्रोध व कुंठावश प्लेटो ने एथेंस एथेंस शहर ही छोड़ दिया था। फिर ईसा पूर्व में वो लौटे और एक पेड़ों के झुरमुट के मध्य उन्होंने अपनी विद्यापीठ की शुरुआत की यह विद्यापीठ एक शुरुआती विश्वविद्यालय की तरह था जब अरस्तु उनके पास पढ़ने आए तो प्लेटो की आयु साठ वर्ष की थी अरस्तु ने 20 वर्षों तक प्लेटो के विद्यापीठ में अध्ययन व कार्य किया और इस दौरान दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। क्या उचित है और क्या अनुचित इस प्रश्न के विश्लेषण में प्लेटो की बहुत रुचि थी लेकिन अरस्तु अधिक व्यावहारिक थे उन्हें प्राकृतिक संसार और उसकी कार्य प्रणाली में अधिक रुचि थी जब वो विद्यापीठ में नहीं होते तो अरस्तु यूनान के विभिन्न हिस्सों में घूमते फिरते रहते थे अधिकतर वो पैदल ही यात्रा करते थे इन यात्राओं के दौरान वो पशु पक्षियों और पौधों का अध्ययन करते लोगों की बातें सुनते और आकाश के सितारों और बदलती ऋतुओं को ध्यान पूर्वक देखते समझते थे लगभग तीन ईसा पूर्व में इक्यासी वर्ष की अवस्था में प्लेटो की मृत्यु हो गई अरस्तु ने लिखा था कि कैसे प्लेटो ने अपने जीवन से ये दर्शाया था कि जीवन में अच्छा होना ही सुखी होने की कुंजी है अब विद्यापीठ का संचालन प्लेटो के भतीजे को करना था। अरस्तु अब सैतीस वर्ष के हो चुके थे और उन्होंने निश्चय किया अब उन्हें अपना स्वयं का विद्यापीठ प्रारंभ करना चाहिए अरस्तु एजियन सागर को पार करके एशिया माइनर यानी जहां आज तुर्किस्तान है पहुंचे जहां उनके दो पुराने मित्र असूस नाम के नगर में रहते थे वहां का स्थानीय शासक था हरमियस जो एक सेनानी रह चुका था और जिसने सोने की खदानों से बहुत संपत्ति अर्जित की थी उसके पास विद्या के प्रसार के लिए पर्याप्त धन था और इसलिए उसने में एक नया विद्यापीठ खोलने के लिए अरस्तु को आमंत्रित किया था हरमियस न केवल अरस्तु का मित्र व छात्र बन गया जल्दी ही अरस्तु का विवाह हरमियस की गोद ली हुई बेटी पिथियस से हो गया और वो उसका श्वसुर भी बन गया नव दंपति को कुछ समय बाद ही एक पुत्री हुई जिसका नाम भी रखा गया। यूनान में कन्याओं का विवाह 14 या 15 वर्ष की आयु में हो जाता था लेकिन पुरुषों का विवाह अरस्तु की ही भांति अक्सर देर से होता था। शायद उसे प्लेटो यह चेतावनी याद रही होगी कि एक पुरुष के लिए अविवाहित रहना एक अपराध के समान है अधिकांश यूनानी पुरुषों की ही भांति अधिकांश समय अरस्तु अपनी पत्नी से अलग ही रहा अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अरस्तु ने पुनः विवाह कर लिया उनकी दूसरी पत्नी का नाम था हेरफिलिस और दोनों का निकोमाचस नाम का पुत्र हुआ आसूस के तीन वर्ष बाद अरस्तु ने लेसबोस नामक द्वीप पर कुछ समय बिताने का निश्चय किया एजियन सागर में अनेकों छोटे छोटे जहाज चलते थे जिनमें से एक पर उसने यह छोटी सी समुद्री यात्रा पूरी की यूनान की सर्वश्रेष्ठ कवित्री सैफो लेसबोस की ही रहने वाली थी अरस्तु को कविता से लगाव था और श्रेष्ठ कविता कैसे लिखी जानी चाहिए वो इस पर चिंतन करते रहते थे लेकिन वर्तमान में उनकी रुचि प्रमुख रूप से प्रकृति विज्ञान में थी दो वर्ष तक उन्होंने एक प्रकृति वैज्ञानिक के नाते उस द्वीप का भ्रमण किया द्वीप पर अरस्तु ने जो किया उसे विज्ञान की भाषा में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क कहा जाता है उन्होंने पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया समुद्र तटों का भ्रमण करते हुए सीपियां एकत्र की समुद्री जीवों को देखा भाला जो कुछ भी उन्होंने देखा उसका विवरण अपने पास लिखकर रख लिया अरस्तु का मानना था कि यदि वैज्ञानिक प्राकृतिक संसार को ठीक से समझना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक वस्तु का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए एक वैज्ञानिक को दूसरों की बताई बातों पर विश्वास न करके केवल आंखों देखी को ही मानना चाहिए वो जीवन मृत्यु और आत्मा के विषय में भी अक्सर चिंतन करते थे क्या आत्मा शरीर से अलग है जैसा कि प्लेटो का मानना था या फिर शरीर और आत्मा के बीच कोई गहरा रहस्यमय संबंध था अपनी समुद्री यात्राओं के दौरान अरस्तु ने अवश्य ही जहाजी जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा यूनानी लोग लकड़ी के बने जहाजों में यात्रा करते थे जिनमें एक मस्तूल और चौकोर पाल लगा होता था अन्य समुद्री यात्रियों की भांति ही अरस्तु ने भी अपनी बहुमूल्य वस्तुए एक थैले में भरकर अपने गले में लटकाई होंगी ताकि समुद्र में में में डूबने की की स्थिति जिसे भी उसका शव मिले वो उसके अंतिम संस्कार का का खर्च दे सके। अरस्तु की इस सुख में शोध यात्रा का 342 ईसा पूर्व में अचानक एक झटके में अंत हो गया जब हरमियस को मैसेडोनिया के फिलिप का एक संदेश प्राप्त हुआ तीन ईसा पूर्व में अपने बड़े भाइयों एलेग्जेंडर और पेरदिकास की मृत्यु के बाद फिलिप मैसिडोनिया का राजा बन गया वो पूरे यूनान पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता था और उसकी इच्छा थी कि फारस के विरुद्ध युद्ध में हर्मियस उसका सहयोग करे इस युद्ध के द्वारा फिलिप पूरे यूनान को अपनी नेतृत्व में एकजुट करना चाहता था फिलिप की एक व्यक्तिगत इच्छा भी थी वो और उसकी रानी ओलम्पियस का एक पुत्र था एलेक्सेंडर या सिकंदर जिसके लिए उन्हें एक शिक्षक की आवश्यकता थी था जिसके लिए अरस्तु इनकार नहीं कर सकता था फिर अरस्तु ने अपनी एकत्र की हुई सीपियां फूल पत्तियां समुद्र जीवों के अवशेष व अपनी यात्राओं के लिखित विवरण सबका बोरिया बिस्तर बांधा और एक बार फिर अपने परिवार व सेवकों के साथ एजियन सागर को पार करने चला अपनी यात्रा का अंतिम भाग उन्हें पैदल ही पूरा करना पड़ा एथेंस जैसे महानगर में लंबा समय बिताने के बाद शायद उसे पहला शहर बहुत छोटा नजर आया होगा लेकिन वहां अरस्तु का भव्य स्वागत हुआ जब अरस्तु उससे मिला तब राजकुमार अलेक्सेंडर की आयु तेरह वर्ष की थी फिलिप चाहता था कि उसके पुत्र को शीघ्र से शीघ्र सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त हो युद्ध होने को था और अलेक्जेंडर को अपने पिता के साथ युद्ध भूमि में जाना होगा बालकों को अपने शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त रखना सीखना चाहिए उसके बाद उन्हें पढ़ना लिखना संगीत कला व गणित की शिक्षा लेनी चाहिए बड़े छात्रों को साहित्य व भूगोल का अध्ययन करना चाहिए और फिर अन्य सभी विषयों का अगले तीन वर्षों तक उस किशोर व राजकुमार ने अपने अधेड़ शिक्षक से शिक्षा ग्रहण की अरस्तु ने पाया कि बड़ा जिज्ञासु छात्र था और उसे दर्शन, चिकित्सा व इतिहास में विशेष रुचि थी। अंततः शिक्षक का कार्य पूरा हुआ फिलिप जब युद्ध के लिए गया तो मग दुनिया का राज्यभार अपने पुत्र अलेक्जेंडर को सौंप गया इस प्रकार एलेक्सेंडर एक योद्धा बन गया तीन ईसा पूर्व में चेरोने के युद्ध में फिलिप की विजय के बाद पूरे यूनान पर मग का एक छत्र राज्य हो गया एथेंस के लोगों को भय था कि नया शासक उनकी स्वतंत्रता छीन लेगा फिलिप ग्रीक भाषा बोलने में निपुण नहीं था इसलिए एथेंस निवासी उसे असभ्य मानते थे लेकिन राजा अरस्तु का सम्मान करता था शायद अरस्तु ने ही एथेंस के साथ हुई संधि का मसौदा लिखा होगा जिसमें सभी यूनान निवासियों से फारस के विरुद्ध युद्ध करने का आग्रह किया गया था क्योंकि उनके मित्र हरमियस को फारस के सैनिकों ने बंदी बनाकर मार डाला था। हरमियस ने बड़ी वीरता के साथ वीरगति पाई थी और अरस्तु ने उसकी याद में एक कविता लिखी जिसमें उसकी तुलना एक से की गई थी शायद अरस्तू ने ही अपने मित्र को मौत का बदला लेने के लिए सिकंदर को प्रेरित किया होगा कि वो फारस के राजा को सत्ता से हटाए यह कहना मुश्किल है कि सिकंदर ने अरस्तु की शिक्षा पर कितना अमल किया यद्यपि अरस्तु का मानना था कि यूनान के नगर राज्यों को स्वतंत्र होना चाहिए सिकंदर ने एक सर्वशक्तिमान शासक के रूप में पूरे साम्राज्य पर राज किया अरस्तु मानता था कि यूनानी तौर तरीके असभ्य लोगों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं लेकिन सिकंदर पूर्ववर्ती लोगों के कई रीति रिवाजों का प्रशंसक था और उसने उन्हें अपनाया भी अधिकांश यूनानी योद्धा पैदल ही युद्ध करते थे और उनके हथियारों में होते थे लंबा भाला फेंकने वाला भाला कांसी की तलवार और तीर कमान मकदुनिया की सेना के बहुत से फैलेंग कहे जाने वाले प्रगाढ़ समूह में चलते थे और ये सैनिक कुशल घुड़सवार भी थे लगभग तीन ईसा पूर्व में अरस्तु का परिवार अपने नगर स्थागिरा को वापस आ गया उसे कदाचित पेला से दूर चले जाने में प्रसन्नता हुई होगी क्योंकि वहां राजदरबार राजी तीन सौ सैतीस ईसा फिलिप और सिकंदर के बीच बहुत कलह हो गई फिर तीन सौ छत्तीस ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या हो गई शायद राजघराने के किसी नव युवक ने ऐसा किया था लेकिन कुछ लोगों ने सिकंदर पर अपने पिता की हत्या की साजिश का आरोप लगाया पर अरस्तु ऐसा नहीं मानता था अपनी पुस्तक राजनीति में उसने फिलिप की हत्या का जिक्र इस प्रकार किया है जैसे किसी व्यक्ति ने निजी शत्रुता के कारण शासक को मार डाला हो 335 ईसा पूर्व में अरस्तु एथेंस वापस लौट आए तब वो लगभग 50 वर्ष के थे एक नए शासक के रूप में सिकंदर ने थेबेस नगर के बागियों को तो कुचल डाला पर एथेन्स को बख्श दिया डेल्फी शहर के एक ज्योतिषी ने उसे बताया था कि कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकेगा तीन ईसा पूर्व में 35,000 सैनिकों के साथ उसने एशिया पर विजय प्राप्त करने के लिए पूर्व की ओर पूछ किया एथेंस में मकदुनिया के जनरल एंटीपैटर जो सिकंदर की अनुपस्थिति में राजकाज संभाल रहा था के साथ अरस्तु की अच्छी मित्रता थी जो लोग सिकंदर के साथ एशिया गए थे उनमें से एक था अरस्तु का भतीजा कैलिस्थीनीज 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया इससे अरस्तु बहुत हो गए। नगर का जीवन अरस्तु का पसंद था उसे एथेन्स के पुस्तक बाजारों में घूमना अच्छा लगता था जहां नाटकों कविताओं और व्याख्यानों की पुस्तकें बिकती थी ये जीवंत नगर नए विचारों से भरपूर था प्लेटो ने एक काल्पनिक आदर्श नगर के बारे में लिखा था परंतु अरस्तु का मानना था कि वास्तविक सांसारिक नगर ही मानव सभ्यता की ऊंचाइयों को दर्शाते थे। अरस्तु के जीवन के अंतिम तेरह वर्ष 335 से 322 ईसा पूर्व एथेंस में अपने विद्यालय को स्थापित करने में व्यतीत हुए इस विद्यालय का नाम था लाइसियम इसके छात्र नगर के समीप वृक्षों के एक झुरमुट के नीचे एकत्र होते थे अरस्तु की अधिकांश कृतियां जो वर्तमान में बची हुई हैं, वे इन झुरमटों के तले टहलते हुए अरस्तु द्वारा द्वारा अपने छात्रों को दिए गए और उनके किए गए उनके व्याख्यान हैं। इस विद्यालय में छात्र और शिक्षक साथ साथ ही भोजन करते थे वे अन्य विषयों पर वाद विवाद करते और उस पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते जिसकी स्थापना सिकंदर द्वारा दी गई धनराशि से हुई थी अरस्तु अब एक महान व्यक्ति थे जो अन्य अनेक महान व्यक्तियों के नगर में रहते थे उनकी मूर्तियों को देखकर लगता है कि अवश्य ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो सदैव राजनीति या साहित्य पर चर्चा के लिए तैयार रहता था या फिर ये समझाने के लिए घोंगे के शरीर पर कवच क्यों होता है वो धनवान थे और अच्छे वस्त्र धारण करते थे उन्हें उमदा पोशाखें और अंगूठियां पसंद थी सिकंदर ने एक विशाल साम्राज्य पर विजय पताका फहरा दी थी जो भारत तक फैला हुआ था लेकिन तीन ईसा पूर्व में अचानक बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई यूनानी से वापस बुला लिया गया मग दुनिया का मित्र होने के नाते अरस्तु एक घृणा का पात्र बन गया उसे भय था कि कहीं उसकी हत्या न कर दी जाए अरस्तु और उसकी पत्नी भागकर उबोया द्वीप पर स्थित चार्लसिस नगर चले गए उन्होंने अपनी वसीयत बनाई जिसमें लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनके दासों को स्वतंत्र कर दिया जाए और उनके नगर तागिरा में देवता ज्योस और देवी एथेना की प्रतिमाएं स्थापित की जाएं। 322 ईसा पूर्व में बासठ वर्ष की अवस्था में उन्हें उदर में पीड़ा शुरू हुई और उनका देहांत हो गया अरस्तु की माँ का जन्म उबोया द्वीप पर हुआ था अठारह में वहां काम कर रहे पुरा तत्व को एक कब्र मिली जिसमें खोपड़ी और सोने के बने सात पट्टे थे जिन्हें सर पर बांधा जाता था कुछ लेखन सामग्री और मिट्टी की एक प्रतिमा भी मिली संभव है कि यह अरस्तु की ही कब्र हो या इसका उसके परिवार से कोई संबंध हो अरस्तु से पहले यूनानियों ने जो चिंतन मनन किया था उसमें अरस्तु ने अपना स्वयं का चिंतन भी जोड़ा और उसे विश्व के लिए छोड़ गए उनकी अंतिम कृति दर्शन के कुछ भाग ही अब उपलब्ध है लेकिन कदाचित इस पुस्तक ने दर्शन शास्त्र की किसी भी अन्य पुस्तक के मुकाबले पाश्चात्य चिंतन पर अधिक गहरी छाप छोड़ी है अरस्तु की दूसरी पुस्तकों के शीर्षक बतलाते हैं कि उनकी रुचियों का क्षेत्र कितना विस्तृत था भौतिकी पुस्तक का विषय है कि वस्तुओं में बदलाव क्यों आता है आत्मा पर में शरीर और आत्मा की विवेचना की गई है मेटाफिजिक्स में धार्मिक चर्चा है पोइटिक्स में साहित्य की और पॉलिटिक्स में राजतंत्र की अरस्तु को प्रत्येक विषय में रुचि थी उन्होंने ओलम्पिक खेलों के विजेताओं की सूचियां बनाई थी और अपने पसंदीदा नाटकों की भी यूनान के नगरों में कितने प्रकार की शासन प्रणालियां चलती हैं इसकी भी उन्होंने सूची बनाई थी उन्होंने असभ्य लोगों के रीति रिवाज पर भी लिखा और प्रकृति विज्ञान का एक ज्ञान भी रच डाला उन्होंने जो कुछ देखा समझा उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण संदेश था अरस्तु के देहान के बाद भी लाइसियम विद्यालय चलता रहा एक किंवदंती के अनुसार अरस्तु की सारी पुस्तकें उसके एक मित्र के पास पहुंच गईं, जिसने उन्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया लाइसियम के अंतिम प्रधानाचार्य एंड्रोनिकस ने इन पुस्तकों को वहां से आजाद कराया और उन्हें प्रकाशित करवाया रोमन लोग अरस्थु के बड़े प्रशंसक थे लेकिन पांच से ग्यारह ईस्वी के बीच यूरोप के लोग उसे लगभग भूल चुके थे फिर 1204 में यूरोप के धर्म योद्धा लड़ाकों ने यानी आज का इस्तानबुल पर कब्जा कर लिया और वहां से अरस्तु की पुस्तकों को यूरोप में लेकर आए इस प्रकार पश्चिम ने अरस्तु को पुनः खोज निकाला काफी समय तक अरस्तु के विचार वैज्ञानिक खोज का आधार बने रहे रंगमंच के विषय में तो उनकी सोच नाट्य लेखन की नियमावली ही बन गई आज अरस्तु का महत्व पहला जैसा तो नहीं है लेकिन उनके विचार और उनकी सोच पश्चिम के लोगों की सोच और कार्य पद्धति के मूल में आज भी मौजूद है